देवी भागवत छठा स्कंध वृत्त को मारने की योजना के इस अवसर पर हम तुम्हारी पूजा भी किस प्रकार करें क्योंकि फूल पत्ते आदि जो कुछ भी पूजा की सामग्री है वह सब तुम्हारे हाथ की बनाई हुई है मंत्र में हम पूजकों में तथा अन्य समस्त पदार्थों में परम शक्ति रूप से तुम्हें विराजमान हो अतो भवानी हम केवल तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाना ही अपना अधिकार समझते हैं वे पुरुष अवश्य ही धन्यवाद के पात्र हैं जिनकी तुम्हारे चरण कमलों में अटल भक्ति है क्योंकि काम क्रोध, आदि विकारों से रहित योगी लोग भी मुक्ति पाने की अभिलाषा से मन ही मन निरंतर जिनका चिंतन किया करते हैं वे तुम्हारे चरण संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है संपूर्ण वेद के पारगामी यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण हैं उन्हें भी धन्यवाद है कारण होम करते समय उनके द्वारा सदा तुम्हारा स्मरण होता रहता है देवताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वाहा और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्वधा इन शब्दों का जो उच्चारण होता है वे तुम्हारे ही नाम तो हैं मेधा कांति शांति तथा मनुष्यों के महान मनोरथ पूर्ण करने वाली विख्यात बुद्धि भी तुम्ही हो इस त्रिलोकी का सारा वैभव एकमात्र तुम्हारा है अपने सेवकों पर कृपा करके तुम उन्हें सदा शक्तिशाली बनाया करती हो। जी कहते हैं राजन, इस प्रकार देवताओं के स्तुति अभय मुद्रा से संपन्न उनकी चार भुजाएं थी चिंकणियों से शब्द हो रहे थे रेस में सूत्र से बंधा हुआ कटिभाग अत्यंत मनोहर जान पड़ता था कोयल के समान मधुर उनकी बोली थी उनके पैर में छवि बढ़ा रहे थे उनके प्राय सर्वांग पारिजात के फूलों से ढके थे वे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थी उनका शरीर रक्त चंदन से चर्चित था दया कि समुद्र वे देवी प्रसन्न होकर रही थी समस्त श्रृंगार उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे संपूर्ण भाव को प्रकट करने वाली सबकी रचना करने वाली वे देवी अखिल अधिष्ठान स्वरूपणी है संपूर्ण वेदांत उन्हीं के सिद्ध करने में सार्थक होते हैं उनका विग्रह सचित और आनंदमय है देवता सामने खड़े हुए भगवती की ऐसी झांकी पाकर उन्हें प्रणाम करने लगे तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा मुझसे बताओ तुम्हारे सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है? देवता बोले, कठिनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो की यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे आयुधों में इतने शक्ति निहित कर दो जिससे यह शत्रु मारा जा सके दया जी कहते हैं राजन बहुत अच्छा ऐसा ही होगा जो कहकर भगवती जगदम्बा वही अंतर ध्यान हो गई संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए